संतु संतु ओम <coughs> सामवेदी छांदों के उपनिषद तृतीय अध्याय के द्वादश खंड के पंचम मंत्र तक षष्ठ मंत्र का उच्चारण हो गया षष्ठ मंत्र के विचार हुआ जिसमें <coughs> गायत्री और उपाधि ब्रह्म की उपासना बदलाई जा रही है क्योंकि वो निर्विशेष ब्रह्म का ऐसे उपासना होना संभव नहीं कोई आलंबन के साथ ही उसका उपासना हो सकती है उसकी उपासना हो सकती है केवल अकेले की उपासना होनी संभव नहीं इसलिए गायत्री उपाधि वाला ब्रह्म की बता दिया गायत्री वही इदम सर्वम इत्यादि और बाघ गायत्री भूत गायत्री पृथ्वी गायत्री शरीर गायत्री ऐसा ऐसा और हृदय गायत्री प्राण गायत्री प्रकार से सर्विदा छाया तावान अश्य महिमा ये जो पूर्वोक्त जितने भी है तावान अश्य ब्रह्म तावान महिमा इस ब्रह्म की संगम जो ब्रह्म है इसकी उतनी महिमा है जो पूर्व में कथित है छह प्रकार से कहा छह प्रकार से बातें बताई मान बाल भूता पृथ्वी शरीर हृदय प्राण छह रूप से बताया इतने महिमा विस्तार महिमा मान विस्तार है उसके विस्तार ये है ततो जयास पुरुषा, उससे महत्तर श्रेष्ठ होता है पुरुष जो आत्मा ये त्रिपाद विभूति बता है त्रिपाद यह है ब्रह्म विभूति विस्तार है वो उससे बढ़कर है जो आत्मा है शुद्ध ब्रह्म है वो पाद से सर्वा अमृतम देवी कहा अश सर्वाभूतानी पाद सारे थावर जंगम जितने भी भवंती भूतानी जितने होते हैं थावर जंगम जरासर जगत उसका एक हिस्सा में है और तो तीन हिस्सा का ऐसा है ऐसे त्रिपाद अमृतम अमृत स्वरूप है त्रिपाद इसका हमारा है देवी माने देव तन आत्मनी स्व महिमा में है अपने महिमा में है तीन माने विष्टभ्यादम सर्वम एकांश में स्थित जगत गीता के विभूति अध्याय में ऐसे भगवान ने कहा है सारे के सारे संसार में एक अंश में मेरा एक अंश ऐसा मांगी अंश मेरे अपने स्वरूप में है ऐसा कहा है ऐसे यहां भी तीन पाप अपने आप में है मैंने तीन हिस्सा निर्विशेष है एक हिस्सा में सविशेष बना हुआ है जगत जो भी है चार भाग में एक भाग में कल्पित है बाकी तीन भाग शुद्ध में है यानी सारा ब्रह्म बिगड़ करके जगत बन गया ऐसा नहीं है जगत जो भासता है उसके एक कोने में दिखाई पड़ता है बाकी शुद्ध है ऐसा कहा? ठीक है कहते हैं समस्त जो भाषा में तावाम अश्य गायत्र ब्रह्मणा समस्त मायमा विधि विस्तार इत्यादि का उसका अर्थ कहते हैं समस्त पाद विभाग विशिष्ट तीन पाद के विभाग किया विभाग विशिष्ट ब्रम्ह के इतने महिमा है विस्तार में विवृणती इत्यादि बता दिया या वास चतुष्पाद विद्र विकार पादो गायत्री व्याख्या, था। इति व्याख्या था। जितने जो चतुष्पाद कहा था चार पाद वाले छंद है गायत्री का छंद चार पाद में है चतुष्पाद चारो पादा चतुष्पाद पाद से नूपो का लोप लोपुर समाज चारो पादाश चतुष्पाद चार पाद है इसके षण विद अच्छे प्रकार यहां बताया है बाघ भूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण रूप से छह प्रकार से यहां भी बताया ब्रम्हणो विकारी इस ब्रह्म का विकार पाद विकार पाद जो है गायत्री व्याख्या है गायत्री शब्द से व्याख्या हो गई अतः तस्मात विकार लक्षण जो विकार स्वरूप तीन पाद है इसे गायत्री आख्या जो गायत्री नाम है नामक जिसे विकार वाले तीन पाद को गायत्री संज्ञा दी बाचार्मण मात्रा तो केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता कार्य जो कार्य है वो त्रिपाद तो कार्य जो होता है केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता कार्म सत्य होता है तो बाचारण मात्रा तत् ज्यायान महत्व परमार्थ सत्य रूपों अविकारूषा कहा उससे महत्तर श्रेष्ठ है परमार्थ सत्य रूप जो शुद्ध है अविकार पुरुष शब्द इसके लिए कहा सर्वत्र वो व्याप्त है पूर्ण करता है जैसे मिट्टी के बने पात्र में सब में व्याप्त है पूरा करती है पूरा करती है इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त है एक हेतु दिया पुरुष शब्द का दूसरा देते है पूरी शहनाथ शरीर रूपी पूर्व में उपलब्धि होती है उसकी कभी भी ब्रह्माकार वृत्ति अंतःकरण में बनना है अंतःकरण हृदय में है हृदय शरीर में है यह शरीर की आवश्यकता है ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिए शरीर के अभाव काल में ब्रह्माकार वृत्ति बन नहीं सकती है जैसे अभी ग्रहाकार वृत्ति बनाने के शरीर तो में है किसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी शरीर अवस्था में बनेगी ये विवेचन शरीर अवस्था में क्यों शरीर अवस्था में हमारे पास में इंद्रिया होती है मन होती है बुद्धि होती है अपने अपने कुर्सी में बैठे हुए रहे विचार करने के सामर्थ्य इनमें रहेगा जो शरीर का अभाव काल में ये कुछ नहीं कर सकते इंद्रिया हमारी कुर्सी के बिना अधिकारी कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर ऑपरेशन करता है किंतु सड़क में नहीं कर सकता ऑपरेशन थिएटर में ही करेगा इसी प्रकार इंद्रिया अपने अपने गोलक में बैठने पर ही काम करती है गोलक के लिए शरीर चाहिए सभी का अपना अपना गोलक है मन का गोलक हृदय है हृदय में बैठा हुआ होता है तो उसके लिए हृदय होने पर मन रहेगा तो मन में विचार करेगा ब्रह्माकार वृत्ति तब बनेगा बनेगी स्थिति ठीक है का <coughs> बाचारमणम बिकारो नाम अध्ययम वाक्यशेषम आश्र की विषय दृष्टि त्रिपाध जो है विकार है कहा क्यों विकार है आगे षष्ठ अध्याय में आएगा बाचारमणम विकारो नाम अध्ययम वृत्ति सत्यम ऐसा शब्द वाक्यशेष है षठ अध्याय में आने वाला है जो भी कार्य वर्ग होता है नाम तो जरूर आ जाता है वाणी का आवलम्बन हो जाता है वो बाणी का विषय बनता है किंतु वस्तु नहीं मिलता जिसको घट कहते हैं शब्द प्रयोग हो गया घट गट, घटा ऐसा शब्द प्रयोग हो गया वो कार्य किंतु शब्द प्रयोग तो वह वस्तु नहीं मिले घट नहीं मिलता है वह मिट्टी मिलती है घट नाम कुछ नहीं मिट्टी मिट्टी निकालेंगे घट कुछ नहीं है वह विचार दृष्टि से जाने पर घट नहीं होता एक व्यवहारिक दृष्टि है अंधविश्वास दृष्टि है घट कहना जिसको घट बोल रहे हैं एक परंपरा बनी हुई बोलते हैं किन्तु तो विचार दृष्टि में वहां पर घट नहीं होता जिसको पट बोलते हैं या अंधविश्वास एक व्यवहार में है किंतु जब विचार दृष्टि को लेकर एक जाते हैं तो यह पट नहीं मिलेगा पटना वस्त्र नहीं मिलेगा धागा मिलेगा उसका कारण मिलेगा धागा के अंश मिलेगा इत्यादि चलेगी तो बाचारिकारो इत्यादि नाम दे इत्यादि कहा आगे कहेंगे उसको लेकर बाचारा कहा त्रिपाद गायत्री ब्रह्म है केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता वो शुद्ध में कल्पित है जैसे मिट्टी में कल्पित घटादी होते हैं वाचारण मात्र होते हैं शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता उसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म में कल्पित है अज्ञानी कल्पना कर रहा है शुद्ध ब्रमण में स्थिति है टीका में कहते हैं परमार्थ सत्य के हेतु मा वो जो जिसमें ये कल्पना हो रही है वो वास्तविक सत्य है वो जिसमें कारण बताते हैं अभिकार एक कहा परमार्थ सत्युरू को अभिकार कहा उस वाचावरण मात्र से सृष्ट होता है कार्य के पेशा कारण सृष्ट होता है महत्साह परमार्थ सत्यूपो अभिकार कहा था पुरुष के लिए परमार्थ सत्य रूप अर्थ किया उसमें हेतु बताया अभिकार विकृत नहीं होता विवर्तन जरूर हो जाता है वस्तुअंतर दिखाई पड़ता है वस्तु बनता नहीं वास्तव में वो रज्जु में सर्प रूप सर्पवृत्ति होती है सर्प रज्जु नहीं बनती कभी रज्जु सर्प नहीं बनती है किंतु हमारी दृष्टि सर्प बनाती है वहां यही है अभिकारक तावान अश इत्यादि स्पष्ट तावान अश्य, अश्य महिमा इत्यादि का और स्पष्टीकरण करते हैं अश इत्यादि कहा भाषण तस्पाल सर्वाणी भूता शुद्ध ब्रह्मकाई एक पाद है सारा भूत जो त्रिपाद विभूति विस्तार संसार है वो शुद्ध का एक अंश में कल्पना है तीन अंश उसमें जो कर त्यो है एक अंश भी बिगड़ा नहीं है कल्पना है खाली त्रिपादी कार्य की कल्पना होती है वास्तव में कारण कार्य बनता नहीं है विवर्तवाद मिट्टी घट बनती बनती नहीं हम अज्ञान से घट हमें दिखता है मिट्टी मिट्टी है उसे मिट्टी मिट्टी निकालो तो घर गया कुछ है ही नहीं विवर्त ऐसा होता है परिणाम नहीं मानता वेदांत परिणाम नहीं मानता वेदांत दिवर्त दिवर्त दिवर्त मानता है विवर्त मानता है सांख्य लोग हैं परिणाम वेदांती जो होते हैं विवर्त को लेकर चलते वस्तु ज्यो का क्यों है दृष्टि बदल जाती है मिट्टी है हमारी दृष्टि घट बोलती है दृष्टि बदली हुई वस्तु नहीं बदला है मिट्टी मिट्टी निकालो घटना में कोई वस्तु होता नहीं है ऐसा ही है तो ये कहा उसी के कहा आदि पदे नायूर ना आकाश इसमें कहा था तस् पाद सर्वाणि भूतानि उस निर्विशेष का ही एक कल्पना पाद की कल्पना होती है सारे भूत जितने भी हैं तेजो अब अन्नादि ने कहा था ये छांदो के हिसाब से बोला है क्रिवित कर्ण को लेकर के कहा सष्ट अध्याय आएगा तद तेजो अस्त्र जो आदि तद आपा तो तेजो अब अनादि ने कहा जल तेज पृथ्वी तो आदि लगा दिया अन्नादिनी ने आदि आदि बदेना वायु आकाशा तैतरपन से, से लेना होगा यहाँ भी चांोलिन है यहाँ त्रिवृत करने का ही चर्चा है तीन भूतों की उत्पत्ति की चर्चा है किंतु तैतरी में पांच भूतों की उत्पत्ति की चर्चा है तस्मात वायु तस्मात आप आकाशा पांच भूतों की चर्चा है और यहाँ है तीन भूतों की चर्चा तो विरोध दिखता है इसलिए क्या करना वो दोनों के के के की सृष्टि के बाद ये तीन की सृष्टि की ऐसा अर्थ करना पहले आकाश तहत हिसाब से लेना फिर वायु वायु हावा पन्ना ब्रह्म से तेज की सृष्टि एक आदि पर से लेना वायु आकाश से की वह उत्तम एक कहा तत् ज्यायान इत्यादि स्फुटे तत् ज्यायान पुरुष कहा उसके स्पष्टीकरण करते हैं उस त्रिपाद अंश की अपेक्षा वो श्रेष्ठ है श्रेष्ठ जो त्रिपाद गायत्री स्वरूप स्वरुप्रम का कार्य वर्ग सेभूति श्रेष्ठ है इसके लेखा त्रिपादअ अमृत पुरुषाख्यम त्रिपाद मन त्रय पाद तीन पादे हैमृतम पुरुषाख्यम सम कमस्ती रूप हैमृतम पुरुष नाम समस्त मन सर्व प्रपंचात्मक सारे प्रपंच स्वरूप जो ब्रह्म है प्रपंच उसने कल्पित है ऐसे ब्रह्म का त्रिपाद अमृतम दिविका अपने स्वरूप में स्थित है कहा, कहा त्रिपाद अमृतम पुरुषाख्यम समस्त गायत्री आत्मो जो समस्त गायत्री है तीन पाद में जो गायत्री थी उसका दिवी दौतनवती उसके मान प्रकाशमान जो स्वात्म नहीं अवस्थित तीन पाद अपने में अवस्थित है उसका एक पाद में तो जगत की कल्पना है, है और तीन पाप अपने आप में प्रतिष्ठित है इसका टीका में कहते हैं कि श्रोत इति शब्द मंत्र समाप्त अर्थ त्रिपाद अश इति इति शब्द है मंत्र में तो उस किसके लिए है कहीं मंत्र समाप्ति के लिए यहां को अध्याय समाप्ति नहीं है खंड समाप्ति भी नहीं है किंतु केवल मंत्र समाप्ति का द्योतक बना दिया इति शब्द एक आगे ब्रह्म को देखना है तो पहले भूत में देखना फिर शरीर के भीतर देखना फिर हृदय के भीतर देखना दर्शन करना हो तो इस तरह से ठूला अरुन्धति ने ऐसे चलना पहले बाहर में जितना बड़ा आकाश दिखाई पड़ता है उतना ही बड़ा आकाश शरीर के भीतर है शरीर के भीतर में जितना बड़ा आकाश दिखाई पड़ता है उतना ही हृदय के भीतर आकाश है वो ब्रह्म का स्थान है ऐसा बतलाना चाहते हैं आगे यद वही तब ब्रह्मेती इदम्बार यो यम आकाशो तद्रह्मेतीद वै सदापुरश यो यो यो यो यो आकाशो आकाशो हृद आकाश पूर्णावर्तिवतेहृदयाप्रवर्ति लवते येद यद वही तद्रह्मी जो ब्रह्म करके जो शास्त्रों में कहते हैं लोग ब्रह्मविता लोग ब्रह्म ब्रह्म करते हैं क्या है ब्रह्म यो वही तद जो ब्रह्म करके कहा जाता है इधम बाब तत्व यही है तत् ब्रह्म इदम यही है क्या है यो एम बहिर्वाद पुरुषाद आकाशवाद ये शरीर के भीतर में जो आकाश है उस पुरुष सब करता हाथ पैर वाला हस्त पाणी आदि पाद पाणी आदि वाला शरीर शरीर के बाहर में आकाश है जो ब्रह्म करके बोलते हैं यही तो है माना और अरुंधति न्याय लगाना है एकाएक ब्रह्म दृष्टि पहुंचेगी नहीं पहले थूल दिखा करके फिर मध्य में जाएंगे फिर सूक्ष्म मिल जाएंगे इस तरह से यदवई तद ब्रह्मी तो तद ब्रह्म वो ब्रह्म है करके जो कहा जाता है यदवय जो यदवई तद जो ये ब्रह्म है करके बोलते हैं वेदांति लोग कहते हैं वेदांत बोलता है इदम्बा बता वो तो यही है संकेत कर दिया इदम तो, कौन है तो कहा योयम बहिर्धा पुरुषादाता आकाश बहिर्धा बहिर् शब्द अभ्य है उसे धा प्रत्यय स्वार्थ ने किया है बाहर बहिर्धा का बाहर बहिर्धार पुरुषादाता सब। ये शरीर के बाहर में जो आकाश है भूत आकाश भी दिखाई पड़ रहा है ये पहले ब्रह्म दृष्टि यहां करना आगे भीतर भीतर जाना है सूल अरुंधति न्याय बोलते जैसे अरुंधति तारा को दिखाना हो एकाएक संभव नहीं होता तो उसके लिए क्या करते हैं पहले पहाड़ को पहाड़ को देखो दृष्टि पहुंच गई उसके बाद उसके शिखर पर देखो पहुंच गई दृष्टि फिर उसमें एक वृक्ष होगा बड़ा वृक्ष वो वृक्ष को देखो फिर उसके अमुक तरफ की शाखा को देखो उसके अग्रभाग को देखो हाँ उसके आगे अरुंधति ऐसा बताया जाता है फूल से सूक्ष्म में ले जाने के तार का है। की कारकमें एकाएक सूक्ष्मी पहुंचते थे इसलिए कहा यदवय तद ब्रह्मीदम तो यदय तद ब्रम्ह जो ये ब्रह्म करके कहा जाता है इदम् बाबत तो वो तो यही है कौन है यो एम बहेदा पुरुषाद आकाश शरीर के बाहर में जो आकाश है भूताकार दिखाया ब्रह्म और यो वैसा बहेदा पुरुषाद आकाश ये जो शरीर के बाहर में जो आकाश है अयम बावशाह वो यही है जो बाहर वाला आकाश यही है कौन है कहा यो एयम अंत पुरुष आकाश है ये शरीर के भीतर में जो आकाश है जो बाहर आकाश कहा वही आकाश है शरीर के भीतर में आकाश है अयम बावशाह वो बाहर का आकाश यही आकाश है कौन यो अयम अंत पुरुष आकाश है ये शरीर के भीतर पुरुष माने शरीर शरीर के भीतर जो आकाश है वो बाहर वाला आकाश यही आकाश है कैसे यो वही पुरुषा आकाश और ये जो भीतर का जो शरीर के भीतर जो पूरे शरीर के भीतर जो आकाश था वो क्या है अयम बावस ये यही है वो तो कौन है योयम अंतर हृदय आकाश शरीर के हृदय में शरीर तो के भीतर जो हृदय है मांसपिंड है उसमें जो आखोरा बना आकाश है तदे तत्पूर्णम वो जो आकाश हृदय के भीतर जो आकाश कहा गया वो पूर्ण है अप्रवृति प्रवृति नहीं है विनाशी नहीं अविनाशी है वो बांधिए दो आकाश तो विनाशी है शरीराकाश शरीर कष्ट हो गया तो अभी बाहर का आकाश जैसे माने चिराकाश जिसको बोलते हैं चिराकाश समाकाश असम भैया बोलते हैं वही आकाश है हृदय के का आकाश है परमात्मा वही यही सिद्ध करना चाहते हैं हृदाकाशे चिरादित्य सदा भाषति भाषति नाश्त मेती नचो देती कथम संयम उपास रहे ऐसा वालों को समझ आता है संध्या सूतक में संध्या नहीं की जाती है पहले तो, तो बोलता है मेरे पास दो सूतक लगा हुआ है एक साथ मैं संध्या कैसे कहूंगा मृता बोहमयी माता जातो बोधभ सुत सूतक द्वय संप्राप्त प्रथम संध्या विधि होती लगने पर जन्म सूतक मृत सूतक दोनों सूतक होता है उसमें संध्या नहीं करनी होती है तो so, मेरे यहां दो सूतक लगे हुए हैं कहता है एक ब्रह्मदेता पुरुष है वो बोलता है ब्रह्मदेता है मृता बोहम भई माता अज्ञान रूपी माँ मेरी मर भरी हुई है एक सूतक माँ की है मुझे मेरा अज्ञान मरा हुआ है विद्यानाश हो है उसके सूतक है मेरे लिए मृता बोहम भई माता जा तो बोध इधर जन्म पुत्र भी पैदा हुआ है मेरा ज्ञान रूपी पुत्र पैदा हो गया है जन्म सूतक भी है मेरे पास मेरे लिए मृत सूतक है माँ मरी हुई है कौन माँ थी मेरी अज्ञान जिसमें मैं पलता था आज तक अज्ञान में तो माँ मरी हुई है माता मरी है इधर पुत्र पैदा हो रखा है जातो रूपी पुत्र पैदा हुआ, है। तो, का दोय संत्रा संध्या है। तो सुतक संध्या दीदी दो दो सूतक प्राप्त है मेरे लिए तो मैं कैसे संध्या एक, दूसरा, करू दूसराशे चिदादित्य नित्य सदा भाषति भाषति नास्त बेती नचो देती कथम संध्या उपासना है हम संध्या कैसे करें सूर्य के उदय और अस्त को लेकर के संध्या होती है सूर्य अस्त को उदय को और अस्त को लेकर संध्या की जाती है किन्तु मेरे हृदय में हृदाकाश हृदय रूप आकाश में चिदादित्य चेतन रूप जो आदित्य है आत्म रूप सूर्य सदा भाषतिभाष नित्य प्रकाश हो रहा है नाअव्य न चो न उदय होता है नस्त होता है कथम संध्या कैसे करूं संध्या के लिए सूर्य का उदय अस्त चाहिए मेरे यहाँ तो सूर्य हमेशा उदय है कौन सा सूर्य चिद रूपी सूर्य चिदादित्य चेतन रूपी सूर्य हृदा काश चिदादित्य सदा भाँसती नास्तवेती न चो देती कथम संध्या उपासना है ऐसा है नहीं कहा तो ये शरीर के भीतर जो आकाश है वो अयम आवशा वो तो यही है कौन सा? यो यम अंतर हृदय आकाश है हृदय के भीतर जो आकाश है तदे तत् जो हार्दाकाशस्थ जो ब्रह्म है हार्द्काश शब्द दिया हृदयाकाश लिया, हृदयाकाश से क्या लेना है हृदयाकाश में स्थित लक्षण वृत्ति से परमात्मा को जैसे रिक्शा बोलते तो रिक्शा वाला को बुलाया जाता है शबके वृत्ति से आकाश बोला जा रहा है हृदयाकाश है ना जो बाहर आकाश कहा जाता है जो ब्रह्म कहा जाता है बाहर शरीर के बाहर वाला आकाश है थूल में जीता है जो शरीर के बाहर वाला आकाश कहा जाता है वो आकाश यही है कौन शरीर के भीतर भी जो आकाश है खोखलापना और शरीर के भीतर जो आकाश कहा जाता है वो आकाश क्या है कहा हृदय आकाश हृदय के भीतर जो खोखलापना आकाश है तो आकाश को ब्रह्म कहना आकाश ब्रह्म नहीं क्या करना उससे लक्षित होकर के ब्रह्म है तटस्थ लगती है ज्यादा लक्षणावृत्ति से समझना जो तो हार्दा काशस्त्र ब्रह्म है यहाँ वही यहाँ नपुंस जन प्रयोग कर दिया क्योंकि आकाश अब तो पुलिंग होता है तदे से ब्रह्म को ले रहे तदे तप हारदा काशस्तम तो ब्रह्म है हृदय आकाश में स्थित जो ब्रह्म है पूर्णम वो तो पूर्ण है व्याप्त है सर्वत्र व्याप्त है जैसे मिट्टी मिट्टी के बने पात्र में सर्वत्र व्याप्त है जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है घृत व्याप्ता है इसी प्रकार वह परमात्मा ब्रह्म न हो कहीं ऐसे स्थान सर्वत्र ब्रह्म है हमारी दृष्टि बदली हुई हम जगत रूप में देख रहे हैं अज्ञान की महिमा आई हैत्मा अस्थिभावत्र विद्यमान है हम नाम में पड़े हुए हैं हमको अस्थिभा प्रिय दिखता है नाम रूप दिखता है नाम रूप दृष्टि हट जाए तो सर्वत्र ब्रह दृष्टि हो जाए उसका दो दृष्टि हटाम है नाम रूप दो दृष्टि हट जाए तो ब्रह्म दृष्टि सर्वत्र हो जाए क्यों प्रत्येक वस्तु में पांच अंश होते हैं अस्थिभा नाम रूप अस्थिभा प्रिय तीन रूप परमात्मा का स्वरूप है उसका कभी विनाश नहीं होता मिट्टी नाश होगी घटनाश हो गया तो मिट्टी दिखाई दिखाई पड़ती है हाय बोलती अस्थिबुद्धि रहेगी कहीं भी जाते अस्थिबुद्धि नहीं जानी मिट्टी भी नाश होगी तो जल बुद्धि रह जाएगी बुद्धि रहेगी चलता रहेगा अस्थिबुद्धि का अभाव कभी नहीं होता तो नाम रूप है तो तदे तत्पूर्णम वो पूर्ण है वो जो ब्रह्म हृदय का शस्त जो ब्रह्म है वो पूर्ण है अप्रवर्ती अविनाशी है वो बाकी सब प्रवर्ती है विनाशी है पूर्णम अवि फल बताते उसको पूर्णाम अप्रवर्तिन श्रीअमलवते इस तत्व तो को रहस्य को जो जानता है उसको क्या मिलेगा पूर्णाम अप्रवर्तनम श्रीमल ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करता है पूर्ण ऐश्वर्य अविनाशी ऐश्वर्य प्राप्त करता है अप्रवर्तन मानी अविनाशी अविनाशी जो है उसको प्राप्त करता है एक हैं भाई ठीक आए पहले यद ब्रह्मा गायत्री अवचिन्न उपाष्यम उपत्तम जो ब्रह्मा गायत्री विशिष्ट रूप से उपासना बताई थी जिस ब्रह्म को गायत्री विशिष्ट करके गायत्री उपाधि वाला ब्रह्म की उपासना कहे गई कहा गया कही गई थी हृदया काश है तद्य है उसके चिंतन कहाँ करना चाहिए उस ब्रह्म का उपासना करने कहा करना चाहते हृदय काश में करनी चाहिए उसकी चिंता एक यहां कहना है यदि भक्तुम क्रमेण हृदयाकाशम अवतार गई उसका स्थान बतलाना है हृदय हृदयाकाश उसका स्थान है माने स्थान माने कभी भी ब्रह्म उपलब्धि होगी तो हृदय में मन बैठा हुआ है मन की वृत्ति वही बननी है यही हृदयाकाश में प्राप्त होने का उपलब्धि वहां होती है तो मन वहां है जैसे शरीर देहाकार वृत्ति अभी बनी हुई है वैसे ब्रह्माकार वृत्ति भी कभी बनेगी तो वहीं बनेगी कहां बनेगी मन बने। में और मन कहा है हृदय इसलिए हृदय काश स्थान बताते हैं उसका ये कहा ब्रह्मा गायत्री अवचिन्नम उपासन हो गायत्री विशिष्ट जो ब्रह्मा कहा था उपास्य कहा था हृदया काश है तद्यम उस ब्रह्म के चिंतन करना चाहिए हृदया काश है उपासना वहां करनी चाहिए स्थिति भक्तों के कहने के लिए क्रमेण हृदयाकाशम अवतारे इसलिए उसके स्थान बदलाना है ब्रह्म के हृदय का स्थान बदलाना है इसलिए क्रम से पहले बाहर का आकाश फिर शरीर के भीतर का आकाश फिर हृदय आकाश हृदया तो क्रम से बताते हैं यदवय तद इत्यादि कहा यदवय त्रिपाद अमृतम गायत्री मुखे न उत्तम ब्रह्म जो त्रिपाद ऐसे अमृतम दिव्य कहा जो गायत्री के माध्यम से कहा गायत्री में जो कहा गया जो जितने भी महिमा विस्तार थे वो एक पाद में अंसाये बाकी तीन पाद अलग है जो कहा था जु कह अमृतम जो त्रिपाद अश अमृतम दिवि जो कहा था वो जो ब्रह्म है गायत्री मुखेन उक्त गायत्री के मध्यम से कहा गया ब्रह्म इति जो ब्रह्मजो कहम्बा वो तो यहीग्ला माने मनेदमे तद वो यही है अयम प्रसिद्धो बहिगा बहिर्पुरशति जो बाहर जो आकाश है शरीर के बाहर में जो भौतिक आकाश है वो ब्रह्म यही है कृपाद ब्रह्म क्या है तो यही है कृपाद से अमृतम को भी कहा हुआ ब्रह्म यही है ये यह कहा पड़ेगा यो वैसा बहधा पुरुषाद आकाश होता जो शरीर के बाहर में जो भौतिक आकाश जो कहा गया अयम बाबस फिर कहते हैं दूसरे मंत्र बोलता है ये वही है कौन है वो यो एम अंत पुरुषे ये शरीर के भीतर में जो आकाश है और योग पुरुषे आकाश योग वैसा अंतपुरुषे आकाश जो शरीर के भीतर जो आकाश कहा वो क्या है कहा अयम बाबा वो यही है और यो अयम अंतर हृदय पुंडरीके आकाश, के आकाश, जो यह हृदय के भीतर हिर्दय, माने हृदय माने हृदय हृदय कमल में जो आकाश है तो कथम एक सत आकाश से त्रिधा भेद ये प्रश्न उठता है आकाश तो एक ही है अतीन भेद कैसे कर दिया शरीर के बाहर एक भौतिक आकाश शरीर के भीतर एक आकाश फिर हृदय के भीतर एक आकाश कथम एकस्त सतः आकाश से एक होता हुआ आकाश का त्रिदाभेदी कथम तीन प्रकार का भेद कैसे कर दिया प्रश्न आया उच्चते ग्रथ से उत्तर देते हैं बाह्येन्द्रिय विषय जागृत स्थानी अवश्य दुख बाहुल्यम दृश्यते देखो जब जागृत अवस्था में हम होते हैं तो बाहर के आकाश का साथ हमारा संपर्क होता है जाग्रत अवस्था में बाह्यन्द्रिय विषय जब बाह्य का विषय है हमारे जागृत अवस्था में हम आए जाओ। बाह्य इंद्रिय काम कर रहे हैं। अंत क्राइ बा की प्रधानता है जहां बाह्य विषय है। जागृत स्थान जागृत स्थान होता है बाह्यन्द्रिय जब काम करती हो तो जागृत स्थान होता है वो जागृत स्थान है नवाशि जो आकाश होगा बाहर भौतिक आकाश दुख बाहुल्य दृश्य जागृत अवस्था में बहुत दुख है बहुत कष्ट है स्वप्न में कुछ कम है जागृत की अवस्था अपेक्षा कहते हैं बाह्यन्द्रिय विषय जागृत स्थान है का जो विषय बनता है जागृत अवस्था उसमें नबसे वही यहाँ आकाश सबदशी वही है बाह्य दुख बाहुल्य दुख की बहुलता देखी जाती है बाहुल्य दिखाई पड़ता है तथो तो तो अंत शरीर है स्वप्न स्थान और उसके भीतर शरीर के भीतर जो आकाश कहा गया स्वप्न को लेकर के कहा स्वप्न स्थान मंदतरम दुखम बहती दुख तो होगा मंदतर कुछ कम दुख हो जाता है जितना दुख नहीं होता है युद्ध बाहर का होगा मंदतर दुखों में स्वप्नान हो, अच्छा। स्वप्न तो देखने वाले व्यक्ति के कुछ कम दुख होता है जागृत अवस्था आदि दुख की अपेक्षा स्वप्न के दुख कुछ कम होते हैं अच्छा हृदय स्थित और जब सुसुप्ति में जाता है ये हृदया काश है सुसुप्ति अवस्था में जो जाएगा हृदय से पुनर्वशी हृदय रूपी जो नभ है हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें मैंने सुसूक्ति अवस्था के लक्षित करता है न कंचन कामम काम आते न कंचन स्वप्न पश्यति हाँ। ऐसे मुंडो को मांडू के परिसर में आया है जब सुसूक्ति में जाता है तो वहां कोई विषयों की इच्छा नहीं करता जागृत में विषयों की इच्छा करता है प्रारंभ साथ नहीं देता फिर भी मर रहा है विषय के लिए मरता है विषयों की इच्छा करता है न कंचन काम काम करता जागृत अवस्था के विषय का निवारण किया सुसूप अवस्था का और नवकांचन स्वप्नम पैसे दी स्वप्न भी नहीं दे देखता उस काल में मतलब जागृत स्वप्न दोनों से उपराम है वो किसी विषयों की इच्छा भी नहीं होती है में चाहे चा, कोई स्वप्न भी नहीं दे देखता वहां ऐसी अवस्था है सुस्रुप्ति अवस्था अतः सर्व दुख निवृति रूपम आकाशम सुसूप स्थानम सारे दुखों की निवृति स्वरूप आकाश सुसुप्ति स्थान सुश्रुप्ति अवस्था को यहाँ हृदय का शब्द से लेना है वह ये कहा अतः सर्व दुख निवृत्ति रूपम आकाशम जो संपूर्ण दुखों की निवृत्ति स्वरूप आकाश है कौन सुसुप्त स्थान स्थान ऐसा स्थान है जागृत में तो दुख बाहुल्य है आकाश अगर था जागृत है और शरीर के भीतर आकाशवाणी स्वप्न अवस्था को दिखाया <coughs> और हृदय आकाशवाणी सुसुप्ति अथा सर्व दुख निवृति रूपम आकाशम सुप्रुप्ता स्थानों ने सारे दुखों के निवृत्ति स्वरूप है वो कितना भी बड़ा रोगी हो सुशुभ में उसको कोई कष्ट नहीं होता hmm. कोई पता नहीं लगता जितना भी ये जागृत का खेल है बाहर के दुखों किसी के लिए स्वप्न में भी उसको दुख नहीं होता स्वप्न में दूसरे शरीर में घूमता है वो जागृत का जो रोगी होगा स्वप्न में भी कष्ट नहीं होता उसको स्वप्नों में घूमता है किंतु शरीरांतर से घूमता है वो शरीर लेके नहीं घूमता उसको अनुभव भी नहीं होता मैं रोगी हूं थी थी थी। ना दुख बाहुल्य अतो युक्त एक त्रिता भेद अन्ना इसलिए तीन अवस्था को लेकर के यहाँ एक ही आकाश को भी तीन प्रकार के कथन करना ठीक है पूर्व पक्ष ने पूछा था आकाश एक होता हुआ कैसे तीन प्रकार कहा ये इस तरह से तीन प्रकार समझना बहिर्गा पुरुषाद आरभ्य आकाश हृदय संकोच करण चेत समाधान बाहर से चल करके भीतर में ले जा करके बतलाना पहले शरीर के जो परमात्मा करके ब्रह्म करके कहा जाता है वो क्या है तो कहा शरीर के बाहर जो आकाश है ऐसा बोला फिर जो शरीर के बाहर आकाश है वो क्या है कहा शरीर के भीतर जो आकाश है फिर शरीर के भीतर जो आकाश है वो क्या है कहा हृदय के भीतर आकाश ऐसा करने का मतलब क्या है तब कहते हैं बहिर्धा पुरुषाद आरभ्य शरीर के बाहर से आरम्भ करके आकाश आकाश को पहले शरीर के बाहर का आकाश लिया वहाँ से आरम्भ करके हृदय संकोच करना अंत में जाकर के हृदय में संकोच करना आकाश को कि किसके लिए? तो चित्त एकाग्रता के स्थान की प्रशंसा के लिए वहां जाने पर चित्त एकाग्र हो जाता है हृदय आकाश में पहुंच सुप्त अवस्था में एकाग्र होगा जागृत स्वप्न में विक्षिप्ता रहता है स्वप्न में भी अन्य इंद्रिया तो काम नहीं करती क्योंकि चित्त तो काम करता मन तो काम करता है स्वप्न में विक्षिप्ता रहेगा एक ही स्थान है सुषुप्ती अवस्था में उसको न कंजन काम हम काम ए न कंजन स्वप्न पश्यती कोई विषयों का अनुभव भी नहीं करता है और स्वप्न भी नहीं देखता वहां कोई विषयों की इच्छा नहीं करता सुसुप्ति में काम माने विषय कामित काम विषय यहाँ ऐसा तो बाहर से लेकर के बीते हृदया काश में संकोच करना किसके लिए तो कहा चित्त को समाधान एकाग्र करने का स्थान की प्रशंसा के लिए वो स्थान की महिमा दिखाना है किसके लिए ता? जैसे यथा एक दृष्टांत से समझाते हैं स्तुति के लिए ऐसा कहा जाता है त्रयालाम अभिलोकानाम कुरुक्षेत्र विशिष्यते अर्धतस्तु कुरुक्षेत्र अर्धतस्तु त्रितूतकम ऐसा कहीं स्मृति में है कहीं तीन लोकों में भूर भूवस्व तीन लोगों में त्रयाणाम अभिलोकानाम तीनों में कुरुक्षेत्र विशेष सब महिमा कुरुक्षेत्र की महिमा सबसे ज्यादा है ऐसा कहा है तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र की महिमा सबसे बड़ी महिमा ऐसा कहीं स्मृति में है त्रयाणाम अतिष्ठान लोका नाम कुरुक्षेत्र क्यों वो कुरुक्षेत्र की महिमा क्या है अर्धतस्तु कुरुक्षेत्रम, अर्ध तस्तु पृथ्वी तो कुरुक्षेत्र है और आधा जलवाहुल्य है ऐसा कहा है यदि जैसे माने कुरुक्षेत्र की प्रशंसा के लिए वाक्य है इसी प्रकार यहाँ भी उस हृदय की प्रशंसा के लिए है मैंने बाहर के आकाश से लेकर के भीतर के आकाश तक जाने का तात्पर्य यही है वहां जाने पर चित्त एकाग्र होता है चित्त एकाग्र करने का स्थान की प्रशंसा के लिए कहा तद्वत बोला तदेतद हरदा ब्रह्म ब्रह्म अब कोई हृदयाकाश शब्द से लेना है हृदया काशस्त्र ब्रह्म को लेना है वह जो ब्रह्म है ब्रह्म कैसा है कहा तदेतद हरदा काशास्तम साख्यम ब्रह्म है हृदयाकाश नामक जो ब्रह्म है वो ब्रह्म पूर्णमूर्ण सर्वगतम सर्वत्र व्याप्त है वो ब्रह्म ना हृदय मात्र परिचिनम हृदय के घेरे में है मत सोचना तो सर्वत्र पूर्ण है वो वो तो उपलब्धि वहां होती है इसलिए उत्थान बताया उसको वो सर्वत्र है ना हृदय मात्र परिचिन्नमतव्य केवल हृदय माद्र घेरे में पड़ा है परिचिन्न है ऐसा नहीं समझना चाहिए मानना चाहिए यद्यपि हृदयाकाश है चेत समाधि है यद्य हृदया काश में चित्त एकाग्र कराया जाता है बाहर से लेकर के वहां ले जाकर के चित्त को एकाग्र कराया जाता है फिर भी केवल हृदय काश मात्र में ब्रह्म है नहीं समझना एक उसका फल क्या होगा वो कैसा है एक तो है दूसरा पूर्ण है दूसरा अप्रवृत्ति न कुतश्चित क्वचित प्रवृत्म प्रवर्तितुम शीलमश्य कभी भी प्रवृत्ति की स्वभाव नहीं उसका ना किसी हेतु से कुतश्चित कहीं भी कोई किसी भी हेतु से अकवचित माने कहीं भी कुतश्चित होती किसी हेतु से किसी कारण से अकवचित माने कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होती है माने बदलाव नहीं आता प्रवर्तित्व शीलामा से अप्रवर्ती कहा तब तो अनुच्छित धर्मधर्म उसके धर्म उच्छेद नहीं होता उसमें स्वभाव का विनाश नहीं होता एक रस है यथा अन्यानि भूतानि परिचिन्नानि उछित धर्म जैसे ये अन्य जितने भी भूत भु, हैं प्राणी हैं परिचिन्नानि परिचिन्न है जो परिचिन्न कैसे होते हैं उचित धर्म उचित धर्म वाले होते हैं माने विनाशी धर्म वाले हैं सारे बदलने वाले हैं सब किंतु वो एक नहीं बदलता वो अप्रवृति है वो न तथा हारद न भार हृदय रूप नो उस प्रकार नहीं है मानी बदलता नहीं है अन्य जैसे विनाशी नहीं है कहा पुराम वो कैसा उसको फल बताते हैं आगे ऐसा जानेगा तो उसका फल क्या होगा पुराम पूर्णाम अप्रवर्तन श्रीयमलवतेम दे मंत्र उसका अर्थ करते हैं पुराम अप्रवर्तिनिम माने अविनाशी फल मिलेगा उसको अनुच्छेदात्म काम उच्छेद नहीं वो जो फल ऐसा फल स्त्रीय कैसा ऐश्वर्य प्राप्त होगा उसको कभी विच्छेद नहीं होगा श्रीयम माने विभूतिम श्रीय मानी विभूति ऐश्वर्य गुणफलमलवधे दृष्टम ये दृष्ट फल है गुणफल है मुख्य फल तो परमात्मा की प्राप्ति होगी कर्म मुक्ति के साधन है ये गौण फल है एवं यथोक्तम पूर्णाम पूर्ण अप्रवर्ति, पूर्णा अप्रवर्ति गुणम ब्रह्म भेदा जो पूर्ण अप्रवर्तिक गुण वाला ब्रह्म को जो जानता है वेदा वही जाना यह व जीवन तदभाव प्रतिवर्धित है यही जीते जी उस ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा ऐसा कहा टीका से एक से आकाश से कथम इति उत्तम थे एक ही आकाश को तीन प्रकार कैसे बोला आकाश तो एक ही होता है विभाग नहीं होता तीन प्रकार ये शंका करता है कथम इत्यादि शंका किया कथम एक सदाशादी उत्तर दे औधिक्रैविध्यम अभिव्दम उपाधि के कारण से तीन प्रकार हो जाता है वास्तविक तो आकाश एक है फिर भी उपाधि के कारण से भिन्न भिन्न हो जाता है ऐसी स्थिति एक उच्चते कहा बाह्य विषय जागृत स्थानी इत्यादि उत्तर दिया बाह्य का विषय होता है जागृत अवस्था जिसमें हमारी बाह्य इंद्रिया काम करती है स्वप्न अवस्था में बाह्य इंद्रिय काम नहीं करती कल्पित इंद्रिया होती है बाह्य विषय जागृत स्थान बाहर का जो विषय है जागृत अवस्था उसमें नबशी उस आकाश में दुख बाहुल्यम दृश्यते बहुत दुख दुख की बहुलता है हर व्यक्ति दुखी है एक छोटा बच्चा भी दुखी है दुख के निमित्त अलग अलग होगा क्यों तो सारे दुखी मिलेंगे सुखी कोई नहीं मिलेगा त तो अंत शरीर फिर कहा उसके पश्चात उसके भीतर शरीर के भीतर जो आकाश माने स्वप्न स्थान स्थानुभूति स्वप्न स्थान जो आकाश है उसमें मंदतरम को कम भविधती दुख तो होता है कम दुख होता रहा स्वप्नान पश्चात जो स्वप्न देखने वाले व्यक्ति को कम दुख होता रहा हृदय स्थे हृदय स्तन में पहुंचेगा मान सुप्ति में पहुंचेगा जब उस काल में है नवशी न कंचन काम हम काम ए न कंचन स्वप्नम पश्यती किसी विषयों की इच्छा भी नहीं करता माना जागृत में इच्छा करता है विषयों की और न कंचन स्वप्नम पश्यती स्वप्न काल में स्वप्न देखेगा सुशुप्ति में स्वप्न भी नहीं देखता ऐसी अवस्था है वो सुशुप्ति के वर्णन में मांडू के परिषद में ऐसे ही मंत्र है न कंचन काम हम काम एते न कंचन स्वप्नम पश्यती वो सुश्रुप्ति अवस्था है बाह्यन्द्रिय विषयत्म तद विषय शब्दादि आश्रयत्म बाहेन्द्रिय विषय माने क्या है इंद्रियों का विषय जो शब्दादि का आश्रय बना है शब्दादि का ग्रहण करने का समय है वो शब्द स्पर्श रूप गंध का तत्त्व तक इंद्रियों द्वारा ग्रहण होता है स्वप्न स्थान भूत नवशी स्वप्न स्थान भूते नवसी संबंध ऐसा संबंध कर का है स्वप्न भूते कहीं पड़ा हुआ है नवसी कहीं पड़ा है संबंध करना दोनों को जोड़ देना ऐसा होगा न कंचना इत्यादि निषेध द्वे न दो प्रकार सुश्रुक्ति वास्तव में दो प्रकार के निषेध कर दिया न कंचन काम काम एते और न कंचन स्वप्नम पैसे दो निषेध है किसी पिछड़ की इच्छा भी नहीं नहीं करता कोई स्वप्न भी नहीं देगा दो निषेध है ये कहा न कंचन ऐत्यादि न निषेध द्वय दो, दो निषेध जो दिखाया है पूर्व प्रकार अवस्था दो निषि पूर्व में बताया गया दो अवस्था थी उसका निषेध कर दिया न कंचन काम काम जैसे जागृत निषेध किया है जागृत में विषयों की इच्छा होती है और न कंजन स्वप्न पश्चिमी करके स्वप्न के निषेद किया है स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न देखता है स्वप्न भी नहीं है कहा नकंजन काम dragging, काम ए न कंजन स्वप्नम पश्यती इत्यादि न कंजन इत्यादि निषेध द्वय दो निषेध है उसके द्वारा पूर्व प्रकार अवस्था दो निषेद पूर्व में जो दो प्रकार की अवस्था बताई थी उनका निषेध किया जागृत स्वप्न दिया निषेध फलम आह सुसुप्त अवस्था में निषेध कर दिया दोनों का उसका फल बताते अतः सर्व दुख निवृत्ति रूपम आकाशम तुष्प स्थान कहा सारे दुखों के निवृत्ति स्वरूप आकाश है सुसुप्त स्थान कोई दुख नहीं होता वो जैसे कोमा डॉक्टर लोग ऑपरेशन आदि में कोमा में फाड़ रहा आनंद में पड़ा हुआ है वो अवस्था है सुसुप्ति वही है मन का विच्छेद कर देना होता है मान चेतन के साथ मन का संपर्क काट देते हैं वो दवाई ऐसी दवाई है मन को बेहोशी बना देते हैं मन बेहोश हो जाता है तो पता ही नहीं लगता ठीक टीका भी कहते सर्व दुखम थूलम बासना वाय देखो दो प्रकार का दुख है थोड़ा दुख और बासना दुख जागृत में स्थूल दुख आए इंद्र के माध्यम से विषयों का आर्जन करता है तो दुख थो दुख है और दूसरा स्वप्न में बासना में दुख संस्कार रूप दुख है विषय भी नहीं इंद्रिय भी नहीं संस्कार रूप दुख है यही है सर्व दुखम का अर्थ यही है या सर्व दुख निवृत्ति कहा ना दोनों प्रकार के दुख अभाव है कहा सुसुप्ति काल में थूल दुख भी नहीं है वासना में दुख भी नहीं है संस्कार रूप दुख भी नहीं है जागृत अवस्था में थूल दुख होता है और स्वप्न में संस्कार रूप दुख होता है वासना में दुख होता है कि सुसुप्ति में दोनों नहीं है एक कहा सर्व दुखम का अर्थ थूलम वासनामय तन्निवृत्ति निवृत्तिया जो दोनों दुख की निवृत्ति होने से निरुपयाकाशम उस थूल दुख और बासणामय दुख की निवृत्ति के माध्यम से निरुपण जो हृदय काश है सुसुक्ति अवस्था है ये कहा ऐसा थान है वो औपाधिक वैविध्यम उपसंग तीन प्रकार की उपाधि आकाश को तीन प्रकार कहने उपाधि तीन जागृत स्वप्न सुसुक्ति उपाधि बने हैं एक अतः इत्यादि युक्तम युक्त ये कस्या त्रिधाभेद्या इसलिए एक ही आकाश को तीन प्रकार कथन करना ठीक है ठीक है तथा किमै क्रमेण आकाश से संकोच हृदय हृदय ठीक है उपाधि भेद से आकाश तीन प्रकार का होता है मान ले मान लिए किंतु फिर भी ये इस बताए गए क्रम से आकाश का संकोच क्यों करते हैं? पहले तो बहिधा पुरुषाद आकाश करके करें व्यापक आकाश को दिखाया फिर शरीर के भीतर में संकोचित कर दिया फिर उसके बाद हृदय के भीतर में संकोच किया ऐसा क्यों किया ये प्रश्न है तथा किम इति अने क्रमे इस क्रम से आकाश से संकोच हृदय क्रिए आकाश का संकोच हृदय में क्यों किया जाता है आने पर तह उसको उत्तर देते है बहु पुरुषाद आरभ्य शरीर के बाहर से आकाश को आरंभ करके आकाश से वह पुरुषाद आरभ्य आकाश को शरीर के बाहर से आरंभ करके हृदय संकोच करणम हृदय में ला करके संकुचित स्थान में दिखाया आकाश को क्यों चेत समाधान स्तुतः चित्त को एकाग्रता करने के लिए स्थान की प्रशंसा की सुंदर स्थान है जहाँ जाने पर योग न कंचना कामम काम न कंचना स्वप्न कैसे ऐसा स्थान है वो किसी विष्णों की इच्छा नहीं होती सुश्रुप्ति में ना। ना। और कोई स्वप्न भी नहीं देखता और जब तक विष्णों की इच्छा होगी हमारे जागृत में होगा और स्वप्न में दुखी दुख है दो अवस्था दुख के कारण है जागृत स्वप्न सुस्रुप्ति एक दृष्टांत के लिए उसके भी ऊपर की अवस्था आत्मस्वरूप अवस्था है तुरी अवस्था तो वहां तो कहां दुख होगा जब सुसुप्ति में दुख नहीं आए निचले वाली अवस्था में उससे भी ऊपर की अवस्था में जब सुसुप्ति में अज्ञान और आत्मा दो होते हैं तो तुरी अवस्था में अज्ञान भी नहीं है कुछ अवस्थाएं तो वर्ण में क्या होगा कैसे वर्णन अच्छा, ठीक है हम कहते हैं, स्थान तुतिम उदाहरण इस स्थान की सुश्रुत स्थान की जो महिमा है तुति उदाहरण के द्वारा स्पष्टकरण करते हैं स्पष्टीकरण करते हैं यथा इत्यादि का यथा त्रयाणाम अभी लोका नाम कुरुक्षेत्र विशिष्यते अर्धतस्त पृथ्वीकम ये कुरुक्षेत्र की महिमा के लिए कहा गया तीनों लोगों में कुरुक्षेत्र सबसे विशेष होता है उसकी महिमा बदलाने के लिए है टीका में कहते हैं अत्र कुरुक्षेत्र अर्धस्थानीय अर्द, पृथुदकम अपी तथा आधा स्थान तो कुरुक्षेत्र है और आधा है पृथुदक मान जल बाहुल्य स्थान है द्विदल यु, युगलम जैसे दाल आदि जो उरद आदि होते हैं दो दल होते हैं उसमें दो फाड़ होते हैं उसी प्रकार यहां दो फाड़ में बता दिया आधा तो कुरुक्षेत्र है तीनों लोगों में और आधा लोग जल से गिरा हुआ तो है कुरुक्षेत्र की महिमा बताई दुई दल युगलमि जैसे दुई का युगल होता है जोड़ा होता है उसी प्रकार तद तो उभयम लोकत्रेक्षा विशिष्टतम ये दोनों के दोनों कुरुक्षेत्र और आधा में तो कुरुक्षेत्र है आधा में जलवाहु ने कहा तीनों लोगों की अपेक्षा ये दो दल विशेष है माने आधा जलवाला वाला और कुरुक्षेत्र विशेष है ये बताया ठीक है चित्रकार हृदयाकाशे चेत समाधीयते चेत ततच अत्र परिचिन्नम ब्रह्म प्राप्त यदि हृदयाकाश में यदि चित्त को एकाग्र करना है वहां ब्रह्म की उपासना करनी है तो क्या होगा ब्रह्म परिचिन होगा हृदयाकाश छोटा है तो उस स्थान में रहने वाला ब्रह्म छोटा होगा परिचिन्न हो जाएगा ब्रह्म ब्रह्म की व्यापकता के आनंद होगा हो ये शंका है हृदयाकाशे चेत समाधीये चेत हृदया का आशय चित्त की एकाग्र यदि करना है तो ततच इस हेतु शे क्या होगा अत्र क्यों हृदया काश छोटा है तो परिचिन ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म परिचिन्न प्राप्त हो गया तब तो संका करके कहा तदे तत्पूर्ण कहा अरे बाबा परिचन्न पूर्ण है वो ब्रह्मपूर्ण है वो हृदय काश उपलब्धि का स्थान है इसलिए बोला केवल हृदय में है ये बात नहीं है जैसे गाय का दूध स्तन में मिलता है तो स्तन में दूध है ये बात नहीं पूरे शरीर में गाय का दूध व्याप्त होता है किंतु उपलब्धि का स्थान है स्तन वहां से दूध निकलता है शिम से नहीं मिलेगा कान से नहीं मिलेगा पूछ से नहीं मिलेगा दूध दूध जो होगा पूरे शरीर में व्याप्त होगा कि उपलब्धि का स्थान है स्तंभ इसी प्रकार हृदय में उपलब्धि होनी है ब्रह्म की हम ब्रह्माष्टमी वृत्ति बननी है हृदय में क्योंकि हृदय में मन है मन ही बनाएगा वृत्ति आज रजोगुणी तमोगुणी अवस्था में मन है इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बना रहा है हाँ दैवीय योग से हमारी साधना सफल हो जाए कल सतोगुणी वृत्ति आ जाए वो मन ब्रह्माकार वृत्ति बनाएगा ब्रह्माकार वृत्ति बनाने को मन चाहिए शुद्ध मन का विषय बनेगा वो अभी अशुद्ध मन है इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बन रही है शरीराकार वृत्ति में बसते हैं तो उपलब्धि का स्थान कहा ये कहा तदेतत पूर्णम ये बता दिया वो पूर्ण है वो तदेतत हारदा का साक्ष्यम ब्रह्म पूर्णम सर्वगतम वो सर्वगत है वो हृदय देश में परिचिन्न नहीं समझना व्याप्त है वो तो उपलब्धि का स्थान होकर उन्हें बताया ना हृदय मात्र परिचिन मंतव्य हम उसको हृदय मात्र में परिचिन्न है इतने घेरे में बैठा हुआ इतना छोटा सा है नहीं उसको हम समझ रहा एक यद्यपि हृदया काश है चेतन समाध रही यद्यकाश में चित्त एकाग्र किया जाता है वो बात अलग है हाँ। किंतु वही मात्र है ऐसा नहीं समझना एक पूर्ण तेरा जन्म शून्यतम सिद्ध जो पूर्ण होगा उसका जन्म नहीं होगा देखो परिचिन्न का उत्पत्ति होती है किसी परिचिन्न वस्तु से कोई परिचिन्न वस्तु निकलता है उत्पन्न होता है जो पूर्ण होगा उससे कोई उत्पन्न नहीं होता और पूर्ण का नाश भी नहीं होता परिचिन्न का उत्पत्ति परिचिन्न का नाश होता है पूर्ण का उत्पत्ति भी नहीं पूर्ण की नाश भी नहीं इसलिए वो परमात्मा हृदय का आश्रय जो उपलब्ध होता है पूर्ण है इसलिए उससे अप्रवर्ती विनाशी नहीं हो जो पूर्ण होने से पूर्णम बोलने के बाद कहा अप्रवर्ती बोला हुआ है उसका अर्थ करते हैं जन्माश्रम सिद्ध थी जन्म और विनाश से रहित सिद्ध होता है जन्म भी नहीं होता पूर्ण का नाश भी नहीं होता परिचिन वस्तु की उत्पत्ति देखी गई है एक परिचि वस्तु से दूसरा परिचन्न वस्तु निकलता है उत्पत्ति होती है और नाश माने एक परिचिन में जो आगे लाई हो जाएगा वो ये नाश है किंतु वो पूर्ण है इसलिए पूर्ण होने से जन्म नाश से रहित सिद्ध होता है जन्म भी नहीं नाश भी नहीं। ऐसा है ब्रह्म अप्रवर्ति अप्रवर्ती इत्यादि कहा प्रधान फलत्व ब्यावर्त है उसका फल बता दिया पूर्णाम श्रीयम् श्रीयम लवतेम वेदा ऐसा जो ब्रह्म को जानेगा वो क्या फल प्राप्त करेगा पूर्ण व्यापक ऐश्वर्य प्राप्त करता है अविनाशी ऐश्वर्य प्राप्त करता है कहा ये कैसा फल है ये फल है प्रधान फल नहीं गौण फल है ये बताते हैं प्रधान फलत्व ब्यावर्ती क्या ये हृदयाकाश को ब्रह्म को जानने का ही फल होगा खाली ऐश्वर्य लेकर बैठेगा लेकिन गौण फल है एक आभासी में पूर्णाम इत्यादि कहा गुणफल इत्यादि बोल दिया जैसे भाष्य पूर्व से बता दिया था अप्रवृत्ति माने न कुत प्रवर्ति शीलम से अप्रवृत्ति तद अनुच्छेद धर्मगम उसका धर्म उच्छेद नहीं होता अविनाशी धर्म वाला है यथा अन्य भूता विपरीत दृष्टान्त अन्य भूत जैसे परिचन्न धर्म वाले हैं न तथा हरदम नव इत्यादि बोला और फल फल वाक्यमिक्म अप्रवृत्तिमे अनुदात्मका स्त्रीय विभूतिम गुणफलम लबते दृष्टम ये दृष्टफल ये बताया है कोई भी कार्य का दो फल होता है दृष्टफल होता है अदृष्ट फल होता है हम एक आम का पौधा लगाते हैं तो वहाँ पर दो फल होते हैं आनुषंगिक फल दृष्टफल ये पेड़ बड़ा हो जाएगा गंध है पस् छाया आदि हमको ऐसे मिल जाता है मुख्य फल आम की स्वाद लेना बाद में फल फल का उपभोग करना मुख्य फल होगा गाय खरीदते हम दूध पीने की इच्छा से होता है गौण फल वहां होता है गोपूत्र गोबर आदि आपको मिल ही जाएंगे वहां आनुषंगिक फल होता है तो ये उपासना इस ब्रह्म की उपासना करेगा तो क्या होगा कि पूर्व अप्रवृत्ति अनुच्छेदात्म काम श्रीयम विभूतिम गुणफल लबते दृष्टि दृष्टफल है अदृष्ट फल तो वही होगा हार्द ब्रह्म की प्राप्ति होगी उसकी ये कहा जाते हैं दृष्ट दृष्टफलवते स्वर्ग प्राप्ति इति दृष्टम इति हूँ दृष्ट फल वाले के लिए ही वो हार्द प्रमुख की प्राप्ति होगी जो ऐश्वर्य पूर्ण करेगा वही जाके हार्द प्रमुख प्राप्त करेगा स्वर्ग प्राप्ति माने स्वर्ग हार्दम त्रिपण में कहा स्वर्ग बने हृदय स्थम है वो तद अदृष्टम फल अदृष्ट फल है वो ठीक तो है ज्ञान में उसको जानना यह एवं वेदक उसी के जानना विशेषण लगाते हैं यहां ये नहीं कि मरने के बाद जानने से काम नहीं चलेगा यही यह देगा जीवन एवं जीते जी जानता हो उसी को होगा ये फल मरने के बाद का को कोई भरोसा नहीं है यह चेद अवेदित अथ सत्य मस्ती नचे यह अवेदित महती विनष्टी भूत भूत विचिप्र धीरा प्रत्याश लोदा दमृता भवन केनो प्रतिशत में ये जीवन रहते रहते जान लिया तो अच्छा काम हो गया अगर इस जीवन रहते रहते नहीं जान सका तो महान फिर चौरासी के चक्र में बढ़ेगा विनाश की ओर जाएगा महती विनष्टी बहुत भारी नुकसान होने वाला है साव, सावधान हो जाना उपनिषद जा चिल्ला के बोल रहे है, बार बार इसलिए जो धीर पुरुष होते हैं इन्हीं में से छानबीन करके निकाल लेते हैं वो आत्मतत्व यह क्या है यही छानते विचार है, करते हैं भूते सुभूते सुविचित्र धीरा यही छानबीन करते करते उस आत्म तत्व में पहुंच जाते हैं यही छानना है बाहर जाना नहीं है आत्म प्राप्ति के लिए शरीर में घूमते घूमते घूमते यही ढूंढना है बस क्या क्या वस्तु है कितना त्याज्य है कितना ग्राह्य है ढूंढते रहना यही ढूंढना है वेदांत यही ढूंढता है बाहर नहीं जाता और पुराण आदि पहुंचाएंगे गो लोग पहुंचाएंगे सागेद पहुंचाएंगे कहां-कहां पहुंचाएंगे आपको और पौराणी लोग पहुंचे कहते वेदांति आपको यहाँ यही दो ही वस्तु तो जड़ और चेतन है और हाँ। त्याज्य क्या है ग्राह्य क्या है आपका फायदा किसमें नुकसान किसमें इतना देखना है बस इतना काम वेदांत करता है तो इसने कहा यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ती कहा था उसी प्रकार यहां भी यह व जीवन कहा जीते जी यही जो जानता है उसी का हार्द ब्रह्म की प्राप्ति होगी नहीं तो नहीं नहीं कि जीवन जब तक मोज मजा करें बाद में हो जाएगा ऐसे भरोसे में नहीं तो रहना तब आप हम प्रतिबद्ध थे जीते जी उस को प्राप्त होगा कहा अच्छा अब आगे वो जो ब्रह्म है ना अच्छा टीका भी कहते हैं थोड़ा वर्तमानो देह सप्तमी अर्थ यही सप्तमी है वो हा त्रल हा त्रल को बात कर घाव प्रति बने यही यही पर वर्तमान देह में इसी देह में जान लिया तो काम बनेगा नहीं तो नहीं होने वाला है अगले शरीर में कर लेंगे काम नहीं चले कौन सा शरीर मिलेगा पता नहीं आगे कौआ कुत्ता न जाने कौन सा शरीर मिलना है वहाँ क्या हो पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा यही एक समय है यहाँ एक एक सीढ़ी दी हुई है जो कि यहाँ कुछ प्रारब्ध भोगता हुआ अपना कुछ कार्य उपर कर सकता है यहाँ बाकी शरीर में होने वाला नहीं केवल भोगी भोगना है बाकी शरीर आगे के शरीर को विश्वास नहीं करना चाहिए यही शरीर में जो कुछ कर लेना चाहिए आगे की यही कहा वर्तमान सप्तम यही वो कहा न, इसी शरीर में कहा तो यही वो कहा था वर्तमान शरीर इसी शरीर में विद्वान एवं स यथोक्तम तो फलते जो इस प्रकार से जो जानता है यह हार्द ब्रह्म को समझता है और यथोक्त तो फल पूर्वोक्त फल हाँ। पूरा अप्रवृत्ति स्त्री अमलते कहा था ये तो दृष्ट फल है और अदृष्टफल हार्द ब्रह्म की प्राप्ति होगी उसकी कई बेले प्राप्त होगा यह कहा क्रममु के बाद होगा संबंध ऐसा कहा अब आगे इस हृदय में जो ब्रह्म है तो हृदय एक उसका रहने का स्थान है पूर्व है तो उसमें द्वारपाल की चर्चा करेंगे पांच द्वारपाल बैठे हुए हैं इसमें हृदय के चार कोने में चार हैं ऊपर एक छिद्र है तो चार पांच द्वारपाल बैठे हैं द्वारपाल कौन थे प्राण प्राण बयान अपान समान उदान पंचवायु द्वारपाल के स्थान और द्वारपाल की उपासना बताएंगे आप देखो द्वारपाल को प्रसन्न कराओगे आप तो भीतर जाने देगा अगर द्वारपाल को कुछ नाराज कराओगे भीतर जाने नहीं देगा अगर ऑफिस में किसी बाबू के पास जाना हो तो चपरासी को कुछ प्रशंसा करो ऐसा करने से भीतर रास्ता मिल जाएगा नहीं तो जाने नहीं देगा इसलिए प्राणोपासना आरंभ करना चाहते हैं द्वारपाल की उपासना क्योंकि तो ब्रह्म का पूरा है हार्द ब्रह्म का हृदय पूरा है उस हृदय में पांच दरवाजे हैं पांचों दरवाजे में बैठे हैं जिधर से भी जाओगे एक द्वारपाल मिलेगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्द्व पांच दिशा दिखाएंगे तो पांच द्वारपाल मिलेंगे तो उनकी उपासना पंचप्राणी की उपासना है दिखाने है। और ये जो उपासना आने वाली इसके संबंध पंचम अध्याय के साथ संबंध होगा यदि भक्त हम प्रथम हम आगत से तद होगा पंचम अध्याय में साथ भी संबंध रहेगा ये, ये जो अभी उपासना आने वाली है इसके साथ पंचम अध्याय के जो अग्निहोत्री के लिए जो अग्निहोत्र करने का संबंध है प्राना, पंच प्राणाभूति के बारे में संबंध आएगा उसके साथ भी इसका संबंध दिखेगा वहां जाने पर इसको समझना होगा यहाँ से उसको भी समझना पड़ेगा पंचम अध्याय के साथ भी संबंध होगा पंचम अध्याय आएगा उसके साथ भी इसका संबंध बनेगा यद भक्तम तो धोमी याद इत्यादि बाग्य आएंगे वहां जो खाना परोश आ गया पहले हवन करना चाहिए बाहर अग्नि में नहीं यहाँ हवन करना चाहिए प्राणायुष स्वाहा ब्या आयु सुहा उदान आयु सुहा अपनायु सुहा ऐसा बोलना चाहिए पहले आचपन करना चाहिए अंतिम में भी आचपन करना चाहिए ऐसी ऐसी बातें सिखाएंगे वहां पंच प्राणाभूति के बारे में बताएंगे इसका संबंध वहां भी होगा समय हो गया है आज रखेंगे फिर ंगानेूस्त्रोत्रमतो च ब्रह्मषद्न सर्वं ब्रह्म निराकुरा मा ब्रह्म निराकर निराकरणस्व निराकरणस्तु तरात्म निरा य उपनिष्धर्मास्ते मीशंत मीशंत Om oh, shanti shanti